उससे क्या फायदा है क्या फायदे की बात बनियों पर छोड़ दो। अब तुम तो ये देखो कि तुम्हारे जीवन में नियम है कि नहीं नियम स्वयं में एक लाभ है उससे लड्डू खाने को मिले सो बात नहीं है कि बैंक बैलेंस बढ़े सो बात नहीं है जीवन की एक बहुत बड़ी चीज है उसमें नियम का होना तो मनुस्मृति में कहा कि दस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए एक तो जैसा खाना पीना पहनना आपको तो मिल रहा है उसमें संतोष है कि नहीं एक बार। दस है, है। कल दस बात बताया था ना आज संतोष है कि नहीं एक बार। दूसरे अगर कोई तुम्हारा अपकार कर देता है तुम्हारा हित कर देता है तो तुम उसको क्षमा करते होते हैं अपने मन में हो अपने को गोट दो नंबर दो पांच पांच तुम्हार कर तुम्हार कर और जब तुम्हारा मन विकार के कारण भूत वस्तुओं को देखता है तो माने जिनको देख के विकार आ सकता है मन में उन वस्तुओं को देखकर विकार से मुक्त रहता है कि नहीं पांच पांच नंबर रखो तो देखो तुमको कितना नंबर पड़ता है आप 50 में से 25, 30 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं अच्छा दूसरे का वैभव देख के संपदा देख के उसको हथियाने का मन होता है कि नहीं अच्छा आप अपनी पवित्रता का शास्त्रीय पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि नहीं एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं कि उनकी माता अपने मिल की बनी हुई साड़ी नहीं पहनती पवित्रता का ध्यान तो मैंने पूछा कि मां जी तुम अपने मिल की साड़ी क्यों नहीं पहनते हो बोले मैंने बच्चों से उनके नाम से भी मिल था माताजी के नाम से अलग मिल मिलता हमने अपने बच्चों से पूछा पता लगाया तो सूत को चिकना करने के लिए जो चीज लगाई जाती है स्वामी जी वो बहुत गंदी होती है तो उससे कपड़ा टिकाऊ बनता है वो तो ठीक है परंतु मेरा मन उसको अपने शरीर से लगाने का नहीं आप अपनी पवित्रता का आप क्या पानी पीते हैं और आप क्या खाते हैं आप कहा नहाते हैं आप का, आप क्या पहनते हैं और आप अपने शरीर की पवित्रता पर ध्यान रखते हैं कि नहीं एक तो आप कहीं जाती है दो आदमी बात कर रहे हो कान बिल्कुल चले जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं है। कोई नहा रहा हो तो मन होता है इसका नंगा शरीर आंख से देख तो ऐसे अवसर पर आप इंद्रियों को रोक सकते हो कि नहीं? जो बात बोलते हो जो काम करते हो समझ बूझ के विवेक करके विचार करके करते हो कि जोश में आके कर लेते हो मैं कौन हूँ इस पर कभी विचार किया है आत्मा क्या है ये मरने के बाद कैसे रहता है कहा जाता है ये कहां से आया है इसका क्या स्वरूप है इसको पाप पूर्ण कैसे लगते हैं और इसको सुख दुख कैसे होता है हैं? इस पर कभी विचार किया है कितना अंधेरा है देखो सारी दुनिया के बारे में जानते हो अपने बारे में नहीं जानते जानते हो कितना अंधेरा है अच्छा भूलने के समय बोलने का परिणाम क्या होगा इसको सोच के बोलते हो कि ये बात जब हम बोलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा अरे बाबा फूक फूंक के पांव रखने का है जोश में नहीं आना आवेश में नहीं आना है? जोश में आके कुछ मत बोल देना ये नहीं हम सच बोलते हैं आ किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा और लोगों के कान में जहर भर दिया तुम्हारी तो दो तोले की जीभ हिल गई और दूसरों के कान में जहर भर गया अब एक बात दस दस नौ हो, हो गए बोला तो आपको क्रोध कब आता है इस पर ध्यान रखना किस बात से क्रोध आता है कोई धर्म का उल्लंघन करता है तब क्रोध आता है।, है कि कोई ईश्वर की शान के खिलाफ बोलता है तब क्रोध आता है।, है कि कोई तुम्हें सलाम नहीं करता है तब क्रोध आता है, है? और कि कोई तुम्हारा अपमान करता है तब क्रोध आता है तो क्रोध का बात है अपने अपने क्रोध पर तुम्हारा नियंत्रण है कि नहीं कहीं तुम रास्ते में चलते चलते तो क्रोध नहीं कर देते हो है? पुलिस पर क्रोध किया टीटीआई पर क्रोध किया सागे वाले पर क्रोध किया हैं? नौकर पर क्रोध किया अरे क्रोध करते करते तुम्हारी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी क्रोध की आग में जल जाएगी क्रोध करने वाले को जलाता है जिस पर किया जाता है उसको नहीं जलाता है जिसके दिल में क्रोध पैदा होता है वो जलता है सुबह ही अपने जीवन में न एक एकादशी माने क्या होता है दस तो इंद्रियां और एक मन है इन ग्यारहों को संयम में रखो एक दिन कम से कम बाबा पंद्रह दिन में एक दिन तो ऐसा रखो पक्ष है वयो रखे दोनों पक्ष में कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में एक दिन तो ऐसा रखो जिस दिन सोच विचार के बोलो सोच विचार के खाओ सोच विचार के देखो सोच विचार के जो उचित है सो करो सो भोगो एक दिन के लिए नियम जरा ये ऐसा है कि जब इसका मजा आ जाएगा ना रस आ जाएगा यदा करोति अथ निष्ठिष्ठती जब मनुष्य करता है कोई काम तो उसमें निष्ठा हो जाती है और जब निष्ठा होती है तब श्रद्धा आ जाती है और जब श्रद्धा आ जाती है तब उसमें रस की उत्पत्ति हो जाती है आपको तो जहां जहां स्वाद आया है देखो जी कई लोग बड़े प्रेम से अंडे खाते हैं हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके सामने अंडा रख दिया जाए तो बमन हो जाता है तो मनुष्य का जो श, न, अभ्यास है जिसको आपने दोहराया है बार बार किया है बार बार देखा है उसमें आपको स्वाद आने लगा है आप अच्छे काम का स्वाद लीजिए ना बुरे काम का स्वाद क्यों लेते हैं तो आप अपने जीवन में यदि कोई नियम लेंगे व्रत लेंगे उस बार बार करेंगे और निष्ठा हो जाएगी निष्ठा होने पर श्रद्धा का रस आ जाएगा मजा आ जाएगा श्रद्धा वक्त ध्यान जोगा अवै ही जीवन में जब श्रद्धा आवेगी तो श्रद्धा के विषय से रस का उदय होगा श्रद्धा श्रद्धे के निमित्त से हृदय में श्रद्धा रस का उदय होगा और जब श्रद्धा रस का उदय होगा तो श्रद्धा भक्ति हो जाएगी और जब भक्ति हो जाएगी तब तो उसमें तन्मयता आ जाएगी और श्रद्धा से भक्ति भक्ति से तन्मयता तो पुराणों में कथा होती हैं उसको साधारण लोग नहीं समझते हो जो अपने आप आजकल तो बस पुथी छपी और अनुवाद छपा कोई तो अंग्रेजी में छपा के हिंदी में छपा में तेलुगू में अपने आप बाँच दिया बोले समझदार के पास समझने की तो कोई जरूरत ही नहीं है तो आप अप उससे अपनी समझ बढ़ती नहीं है बल्कि हम अपनी समझ के भीतर उस बात को ले लेते हैं उस बात में अपनी समझ को बढ़ाते नहीं है बल्कि हम जितना समझते हैं उसके भीतर उसको ले लेते हैं ये दो बात है किसी बात से अपनी समझ को बढ़ाना दूसरी चीज है और किसी हुई सुनी हुई बात को और जितना हम पहले से जानते हैं उसके भीतर ले लेना दूसरी बात है देखो पुराण में कथा है भीमसेन जी व्यास जी के पास गए बोले जी महाराज हमारे घर के सब लोग एकादशी रहते हैं युधिष्ठिर अर्जुन नक सहदेव कुंती द्रौपदी भीष्म पितामा सबके सब, सब एकादशी व्रत रहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम भी रहो तो महाराज हमारे पेट में तो ब्रिक नाम की अग्नि है वृक उदर हूं मैं से तो हो भूख रहा नहीं जाता है हम कैसे एकादशी करेंगे हमसे तो नहीं होगी बाबा और ये लोग कहते एकादशी को अन्न खाओगे तो पाप लगेगा तो एकादशी को अन्न खाओगे तो पाप लगेगा तो हमको पाप लगता होगा क्योंकि हम तो खाए बिना नहीं रह सकते तो ब्यास जी हो पितामह से दादा थे भीम सेम दादा जाएंगे मसेन के पिता पांडू को मानो तो पांडू के पिता प्याप करो वो बोले बेटा एकादशी तो जरूर करनी चाहिए इसके किए बिना तो पाप लगता है थोड़े में कथा सुन तुम तो कैसी बढ़िया भीमसेन तो को तुमने कहा कि बाबा हमसे ये रोज रोज का नहीं होगा तो बोले कि अच्छा भीमसेन तुमसे रोज रोज व्रत नहीं होता है तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो आज है ना चाहे सूर्य वृक्ष में हो चाहे मिथुन में हो इसकी परवाह किए बिना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तुम रहना एक एकादशी रहोगे तो चौबीस एकादशी रहने का फल तुमको मिल जाएगा देखो इसका यही यही समझने की चीज उनका ये मतलब नहीं है कि चौबीस एकादशी नहीं रहनी चाहिए है? उनका कहना है बाबा 24 नहीं रह सकते तो एक तो कम से कम रहो जो 24 रहेगा वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही इसको परिसंख्या बोलते हैं एक कर लो एक माने 24 करो तक तो सबसे बढ़िया है ही अगर 24 ना हो सकता हो तो एक करो है ना नाओ तो ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ अच्छा हजार चीज नहीं खाने की है तो कम से कम पांच चीज तो छोड़ दो इसका नाम परिसंख्या होता है तब प्राप्त हो परिसंख्या भी देते तो इसका ये मतलब नहीं है कि और एकादशी मत करो इसका मसला मतलब ये है कि यदि और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक तो कर लो अरे मेरे बात अब ये बात आप किताब में पढ़कर नहीं समझोगे ये शास्त्र की जो व्याख्या है वो कहाँ विधि है कहा नियम है कहाँ परिसंख्या है कहाँ अर्थवाद है उसका मीमांसा की दृष्टि से विवेक किया जाता है अतः बोले महाराज कैसे करें तो बोले कि बस एक एकादशी के दिन तुम पानी भी मत पियो निर्जल निर्जला एक पानी भी मत प्रियो अब देखो इसकी तरफ ध्यान दे पानी तो बाहर की चीज है भौतिक है ना तो मुंह से जीभ से पानी नहीं पिएंगे एक बार बोले स्नान करने की छुट्टी स्नान जरूर करना चाहिए पानी में स्नान करना और आचमन भी करना लकड़ी चबा के दातु नहीं करना बोला और अच्छा तो हम तो एकादशी करते हैं और दूसरों को करवाने पकड़ के करते ये देवकूपी भी बात करते हो बोला है दूसरों को आज बर्फ का दान करो और का दान करो ये नहीं कि हम एकादशी करते हैं तो सारी दुनिया से हम जबरदस्ती बोले कानून बना दे सबको एकादशी रहना पड़ेगा महाराज कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए जो एकादशी का व्रति होए हाँ तो कहेगा सबको एकादशी रहनी पड़ेगी अब कानून से एकादशी रहोगे तो पानी में डुबकी लगा के पानी पी लोगे एक मुसलमान था वो रोजा रहता था तो जब नहाने के लिए तालाब में घुसता है तो भीतर ही भीतर डुबकी लगा के दिन में पानी पी लेता तो कहता था मैं ऐसा काम करता हूँ कि खुदा भी नहीं देखता है मैं ऐसा काम करता हूँ खुदा भी नहीं देखता है आज एक दिन जब वो पानी पीने लगा तो मुंह में मछली घुस गई था ना? हम मछली घुस गई अरे राम राम राम तय करता हुआ निकला लोगों ने कहा अरे ईमानदार ओ मुसल्लम ईमान वाले ए, ये क्या करता है आज देख लिया भाई खुदा ने आज देख लिया रोज तो नहीं देखता तो आज देख तो जबरदस्ती अगर दूसरों से एकादशी करवाओगे तो उसी मुसलमान की तरह रोजा एकादशी हो जाए कहीं बोला स्वयं करना चाहिए अपने लिए नियम होता है अपने लिए व्रत होता है सुघृत धेनु जल धेनुत कुंभ इनका दान छाता जो लोगों को लगाने के लिए जूता दो पहनने के लिए ठंडी चीज दो तो उनको गर्मी मिटाने के लिए ये अब एकादशी के माने क्या है तो ये तो बात हुई धर्मशास्त्र की निर्जल जल का स्वार है रस स्वार कम से कम एक दिन आप संसार के विषयों का स्वाद लेना छोड़ो वो नवजल हो जिस लोग जिस विषय में जो खाने में पीने में पहनने में आहा, करने में आपको मजा आता है कम से कम एक दिन का व्रत आप अपने मन से कराओ दुनिया का मजा लेना छोड़ो ठीक भर का मजा है एक दिन हो निर्जत डलो रथेदाह जो ल होता है वो ड होता है जो होता है वो ल होता है एक दिन तो जड़ का छोड़ो ये जड़ वस्तुओं को पकड़ के हम बैठ गए हैं आपने गीता में पढ़ा होगा जो जज श्रद्धा सय आपकी श्रद्धा कहा है आपकी श्रद्धा कपड़े में है मकान में है, है अरे मेरे, है कि नहीं खाने में है पीने में है श्रृंगार में है तो जो जड़ पर श्रद्धा करता है वो धीरे धीरे स्वयं जड़ का चिंतन करते करते है जड़ हो जाता है जो जब श्रद्धा है सऐव ये तो गीता है वेदांती लोग कहते हैं यद चित्ता तन्मयरत गुहज में तक सरापना एक गुप्त बात एक रहस्य की बात आपको सुनाता हूँ ये रहस्य है ये बड़ी गुप्त बात है छिपाई हुई आ, अपना चेला हो तो बताओ पराया हो तो मत बताओ ऐसा चौदह कोट ज्ञान तुहे तो भाखो सार शब्द बाहर करी डाल धर्मदास तो लाख दोहाई सार शब्द बाहर नहीं जाई अपना हो तो देव बताई और दूजा हो तो ले छिपाई सार सार रहस्य है क्या रहस्य है कि मनुष्य का स्वरूप क्या है अगर तुम्हारा मन कुत्ते में लग गया तो तुम कुत्ता हो गए बोला क्योंकि मन का आकार मन में कुत्ता दिखेगा मन की शकल सूरत कुत्ते की हो गई जब मन की शकल सूरत कुत्ते की हो गई तो बाहर से सुनने मनुष्य का चोला पहन रखा है पर भीतर से तो कुत्ते हो गए ना जब चित्त तनमय उमर एक गुप्त रहस्य है कि मनुष्य का मन जहाँ है वो वही है तो जब तुम जड़ वस्तुओं में श्रद्धा करते हो नोट के बंडल में और चांदी में सोना में हीरा में मोती में मकान में तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है श्रद्धा शर्द, श्रद्धा माने महत्वपूर्ण तो समझना हो तुम बड़ा किसको मानते हो तो जिसको तुम बड़ा मान करके अपने ख्याल में लाते हो वही तुम हो जाते हो तो निर्जड़ का अर्थ है जडता को अपने मन से निकाल दो चेतन प्रभु का परमेश्वर का चिंतन करो चेतन कह चेतन करण अति चेतन भगवान इंसान हो गया तो पूरे कपड़े की कीमत मैं तुमको दे देता हूँ ले लो है अपना वो आत्मा आत्मदेव का तुम बच्चे नहीं हुए जवान नहीं हुए बुढ़्ढे नहीं हुए मरोगे नहीं अपनी आत्मा अमृत है एकादशी हो गई हो दस इंद्रियों को काबू में करके ग्यारहवें मन को आज भूखा रखो तुम्हारे विषय चिंतन मत करो और। विषयों में रस मत लो परमेश्वर का चिंतन करो और चिंतित जो परमेश्वर है और चिंतित एक रूप होता है भगवान का आकार होता है रूप होता है चाहे उसका नाम ब्रह्माकार रखो चाहे कृष्णा कृष्णाकार चाहे रामाकार चाहे शिवाकार चिंतित जो परमात्मा होता है उसका एक आकार अपने हृदय में बनता है कैसा कैसा सब जगह है सब समय है, सब में है सर्वव्यापी है स्वच्छदानंद गहन है आपके अंतकरण में एक आकृति बनेगी लेकिन उसमें रहस्य ये है कि जो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य आत्मा है वही तत्कारावच्छिन्न चैतन्य भी है आपके अंतकरण में जो कृष्ण हैं, उनकी आत्मा अलग नहीं और आपके अंतकरण में जो प्रकाशक चैतन्य है वो अलग नहीं जो आपके अंतकरण का प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य है आपके चित्त में दिखने वाले ब्रह्माकार निराकाराकार कृष्णाकार रामाकार शिवाकार का अवच्छिन्न चैतन्य भी वही है वही उसका प्रकाशक और अधिष्ठान भी है तो निर्जल हुए निर्जर हुए और स्वयं आप निर्जर हो गए अपने जीवन में बाबू कोई तो नियम रखो जो मिल जाए वही खा लेते हो जो मिल जाए वही पी लेते हो जो मिल जाए वही ले लेते हो जो आ जाए मन में वही बोल देते हो जो व्रतहीन जीवन है अब कहो तो गाली वाली बात सुनाऊंगे धर्मशास्त्रों में बहुत गाली है तो भाषा वो बोलते नहीं है अस्नातवासी बलमे बिना स्नान के भोजन करना मैल खाना है अजपि पूय सोनिता बिना जप के भोजन करना बीब खून पीना एकाहम जप एक जपहीनस्त संध्यानो दिन द्वादशाहम अनग्निश्चूद्रे स्वतंत्र एक दिन जप न करने से तीन दिन संध्या करने से मनुष्य शूद्र के समान हो जाता है उसका ब्राह्मण अथ तो, क्षत्रियो तो, वैश्य कोज तो, तो, जिसके जीवन में कोई नियम नहीं कोई व्रत नहीं है न जो एक ढंग से अपने जीवन को चलाता नहीं उसका जीवन तो शश्वत बीत रहा है इसलिए अपने जीवन में कोई व्रत हो कोई नियम हो कोई धर्म हो मैंने आपको दस बात बताई ना उसके नंबर दो अपने जीवन में आप कहाँ चल रहे हैं इसका पता लगता रहे ओम नमो राश्वर विश्व त्म भेम सी शांशारुचर्या जन नयन मनोमोहनी मुक्तियां पूर्णानीर्थम ऊर्मृत ब्रह्ममूर्तम भद्रम कर्णे शर्णिया रिकॉर्ड हो गया निरुक्त में भद्र शब्द का ही अर्थ है वेद का अर्थ निरुक्त से किया है भवत रमयत भत जो अपने होने के साथ ही हमको आनंद से भर दे भजनीय स्वभाव और सेवन करने जो भी हो भजन करने जो भी हो उसका नाम भद्रण करने भी श्रणविया हम अपने कान से कान से नहीं कानों से करने की जगह करने भी है हम एक कान से नहीं हजार हजार कान से है जो वस्तु करने योग्य है चिंतन करने योग्य है आस्वादन करने योग्य है हजार हजार कानों से हम उसी को सुने हद्रम करने भी शरणुयामो देव आप जानते हैं कि संसार का आधा नहीं आधे से ज्यादा कान से हृदय में प्रवेश करता है और आधा आंख से तो लोगों की जो बुराई है वो आंख से उतना प्रवेश नहीं करती है हृदय में जितना कान से प्रवेश करते बुराई तो को अपने हृदय मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है वो कान है ये चोर है ये व्यभचारी है ये बात कहां से आई बोले कान से आई ये बेईमान है कहां से आई कान यदि आपके कान का दरवाजा बिल्कुल ठीक रहेगा तो आपके हृदय में दुर्भाव का माहौल और यदि आप दूसरों की चुगली सुनते रहेंगे झूठ सुनते रहेंगे काय कपट सुनते रहेंगे रूखी सुनते रहेंगे निंदा सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में वे लोग तो तुक्त से कह जाएंगे हो और आपका हृदय बहुत देर के लिए बहुत दिनों के लिए बल्कि दूसरे जन्म के लिए भी गंदा हो जाएगा तो ये जो गंदी गंदी बात आपको सुनने को मिलती है वो आपके दिल को गंदा करते हैं किसी की निंदा सुनो किसी की चुगली सुनो किसी की तारीफ सुनो वो दिल में भर जाएगा ये बहुत सारे बंधन तो लोगों की तारीफ सुन सुन के होता है वो तो दुनिया में तारीफ सुनने लायक कोई नहीं है दुनिया में निंदा सुनने लायक तो, भद्रंग करने विशा आप ये नियम कर लीजिए कि हम कानों से अच्छी अच्छी बात सुनेंगे अब एक बात आपसे ईश्वर को आप आपके रास्ते हृदय में लाना चाहते हैं कि नाक से सुख है कि जीव से चख है से छूक है आप अपने हृदय में अगर ईश्वर को बसाना चाहते हैं तो उसका क्या रास्ता है चांद से सुएंगे ईश्वर बड़ा कोमल है आंख से देखेंगे बड़ा सुंदर है नाक से सुनेंगे मतलब तो नाक से सुनेंगे बहुत सुगंधित है जीप से चखेंगे बहुत मीठा है तो ऐसे तो ईश्वर आपके हृदय में कभी आने वाला नहीं है तो लेबोरेटरी में जांच कर लेंगे ये ईश्वर है, है? एक जर्मन दार्शनिक का है कलेन उसका नाम तो कहता था कि अगर लेबोरेटरी तो में ईश्वर मिल जाता तो हम एक ईश्वर ईश्वरभूति बनाते हो ईश्वरभूति तो सूक्ष्म रूप से उसको पकड़ते फिर उत्पूर्ण करते और तो ईश्वर ईश्वरभूति बनाते और जिसके मन में ईश्वर बैठाना होता है उसको खिला देते एक ग्रह बनाते हैं एक रथ किसी में भर के बाजार में बेचते लो ईश्वर रथ लो ईश्वर रथ और इंजेक्शन लगाते है उसका ईश्वर तो ईश्वर को हृदय में बैठाने के लिए ना तो ईश्वर बूटी खाने से काम करें और न तो ईश्वर द्रव का ईश्वर रस का इंजेक्शन लगवाने से काम चलेगा ईश्वर को अगर अपने हृदय में लाना है तो कान के रास्ते ही उसको लाना पड़ेगा आप देखो आपके एक बर्थन शास्त्र का नियम सुनाते हैं किसी किसी की रुचि होती है धारणों के काम की बात नहीं होती है पर किसी किसी की रुचि गुस्वे होती है इस वस्तु को कान से हृदय में लाने की जरूरत है कौन सी वो बोले कि जो नित्य परोक्ष हो जैसे स्वर्ग है वैकुंभ है भगवान है जिसको हम किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते हैं यदि उस वस्तु को हम हृदय में बैठाना चाहते हैं उसका वृक्ष रोपना चाहते हैं अपने हृदय में उसका बीज बोना चाहते हैं तो वो कान के रास्ते हो श्रवण से आएगा वहां वाक्य ही प्रमाण होगा वहां आंख नाक जीभ, त्वचा कोई काम नहीं देगी वहां वाद के प्रमाण होगा वाक्य और एक दूसरी बात देखो और दर्शनशास्त्र का अटल निर्म है कि यदि वस्तु साक्षात अपरोक्ष हो और अज्ञात हो देखो एक आदमी आपके सामने बैठा है इसका नाम आपको मालूम है नहीं मालूम तो आप कैसे उसका नाम जानेंगे हाँ। तो जो प्राप्ति के द्वारा बताया जाएगा कि इसका ये नाम है आप जान जाएंगे आपके हाथ में हीरा है आंख से देख रहे हैं से नहीं है। तो जब बताया जाएगा कि ये हीरा है इसके ये लक्षण हैं, पहचान जाए तो यदि वस्तु साक्षात अपरोक्ष हो अपना आप ही हो और हम अपने आप को जानते न हो तो सिवाय वाक्य प्रमाण के और कोई गति वहां नहीं होती है वाक्य तो प्रमाण की त्विथा गति है दो ही उपाय है उसको बोला अच्छा एक बात और है ये जो आप बोलते हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम क्या माने होते हैं प्रेम आप आंख से देखेंगे नाक से छूंगे जीभ से काटेंगे त्वचा से छूएंगे ये लोग बोलते हैं धर्म धर्म धर्म है क्या धर्म कभी आंख से दिखता है तो आप कैसे जानेंगे धर्म को कैसे जानेंगे प्रेम को साक्षात अपरोक्ष नहीं है वो ये प्रेम को तो ज्ञात होने पर अपरोक्ष हो जाता है परंतु धर्म तो परोक्ष ही रहता है उसको वाक्य प्रमाण से पहचानना पड़ता है और अपना आत्मा पहले मैं हूं ये तो सबको मालूम है आ, ये आग जाके आप कहीं से सुन के आओ कि तुम नहीं हो तो यदि आप मान लो हो तो समझो हो बिल्कुल अज्ञान है तो तुमको साफ मालूम है कि मैं जानता हूं और कोई देख नहीं नहीं नहीं तुम कुछ नहीं जानते अरे बाबा कुछ नहीं जानता हूं ये भी मैं जानता हूँ कैसे कोई सिद्ध करेगा कि तुम कुछ नहीं जानते कुछ मैं कुछ नहीं जानता एक महात्मा थे उनसे लोग आग्रह करते थे कुछ तो लिख दो कुछ लिख दो कागज कलम लाकर कुछ लिख दो तो कुछ कुछ लिख दिया करते थे जब बहुत परेशान करने लगे तो जब कोई कहता कुछ लिख दो तो उसके कागज पर लिख देते कुछ हु और कुछ। जा तो मैं कुछ लिखने को कहा कुछ लिख सको है जाओ कुछ लिख लिया फिर तो लोगों ने लिखाना बंद कर दिया कुछ तो कुछ अच्छा तो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं नशे की बात मत करो सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से पुत्र चाहिए अपने लिए धन चाहिए अपने लिए पति चाहिए अपने लिए पत्नी चाहिए अपने लिए ईश्वर चाहिए अपने लिए ये बात किसी से जाकर सीखने के लिए नहीं है कि मैं हूं मैं जानता हूं मैं प्रिय हूं ये तो स्वर्ग की तरह दूसरी दुनिया में नहीं है और ये खड़े की तरह इंद्रियों के सामने भी नहीं है मैं हूं मैं जानता हूं मैं प्रिय हूं लेकिन मैं कितना बड़ा अणु बराबर हूं कि शरीर बराबर हूं कि व्यापक हूं ये बात मालूम अपने बारे में अज्ञान है वो मैं जानता हूं क्या जानता हूं मैं सब जानता हूं और सब का अभाव भी जानता हूं मतलब देश जानता हूं काल जानता हूं वस्तु जानता हूं जानता हूं पर यह मेरा तो जो ज्ञान स्वरूप है ये कितना बड़ा है विषय है कि मेरे निर्विषय है अद्विति है कि संस्कृति है अपने ही बारे में मालूम नहीं मैं प्रिय हूं कितना प्रिय हूँ सबसे ज्यादा प्रिय हूँ कि थोड़ा थोड़ा कम प्रिय हूँ कि थोड़े थोड़े और भी प्यारे हैं कि मैं ही कह रहा हूँ ये बात सब मालूम नहीं है अच्छा देखो कितनी मोटी बात है कि आप अपनी आंख की पुतली से सबको देखते हो परंतु आपने अपनी आंख की पुतली कभी देखी है क्या शीशे में जो दिखती है वो नहीं जो देखती है वो इतने पास है इतने पास है वो देखने की शक्ति वो देखने की पुतली इतनी बात है कि आप जिस से सब को देखते हो उसको देख नहीं पाते हुआ तो क्या हुआ तो तुम्हारी आंख की पुतली कितनी बड़ी होती है कैसी होती है दूसरे की आंख में से निकाल के अगर उसको लेबोरेटरी में लगाओगे देखने के लिए लाख गुना करके देखेंगे तभी क्या आंख की पुतली अपनी आंख की पुतली क्या आपको को सीख पड़ेगी वो तो देखने की शक्ति है उसी से मशीन भी उसी से देखती है लेबोरेटरी भी उसी से देखती है हाँ, वो उक्षता भी उसी से देखती है तो लो भद्रन करने ही शनुयामा आपको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तब होगा जब सुनेंगे आपको ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान तब होगा जब सुनेंगे अगर आपसे कोई कहे कि ईश्वर नहीं है मुझसे पूछो कि क्या आपकी खोज पूरी हो गई संसार का जर्रा जर्रा कण कान कण परमाणु परमाणु भूत का भविष्य का वर्तमान का अपना पराया झूठ के आपने देख लिया खोज पूरी हुए बिना किसी को ये कहने का हक नहीं है कि ईश्वर नहीं है नई किसी चीज की खोज पूरी हो जाए तो कहो कि हाँ ये चीज नहीं है दुनिया में बोले खोज तो पूरी तो नहीं हुई कहीं से सुन के आए हैं क्योंकि तो तुम सुन के आये हो कि ईश्वर नहीं है मैं सुन के आया हूं कि ईश्वर है हैं? दोनों की बात सुनी हुई हो गई ना तो सब प्रतिपक्ष हो गया